एडमंड बहुत दूर एडमंड का घर एडमंड एक फार्म में रहता था सड़क से शुरू होकर एक कच्चा रास्ता फार्म के सामने से होता हुआ खेतों के बीच से निकलकर पहाड़ी के नीचे जाता था नीचे चला जाता था घर से निकलकर अगर कोई दाएं जाता तो वह तालाब के पास पहुंच जाता तालाब में तीन सफेद बत्तखें थी जब एडमंड तालाब के किनारे आया तो सब काम छोड़कर बत्तखें एडमंड के पास आ गई कभी कभी एडमंड खाने के लिए उन्हें ब्रेड के टुकड़े देता था एडमंड की बत्तखों से अच्छी मित्रता थी घर के ठीक सामने मवेशियों के लिए एक बड़ा बाड़ा था जिसके निकट ही सुअरों का भी बाड़ा था सुअर के बाड़े में एक खूब मोटी ताजी मादा सुअर रहती थी अक्सर उसके पास 10-12 छोटे बच्चे होते थे अभी उसके पास कोई बच्चा न था लेकिन वह बहुत ज्यादा मोटी थी वह जमीन पर लेटी हुई थी और जब एडमंड उसके पास आया तो वह खड़ी भी न हुई उसने बस अपनी आंखें खोली उसकी ओर देखा और घुरघुराई मवेशियों के बाड़े के भीतर सूखी घास की मोटी परत में बछड़े थे अधिकतर बछड़े काले और सफेद रंग के थे लेकिन थोड़े से भूरे रंग के भी थे यद्यपि बछड़ों ने कोई आवाज न निकाली लेकिन अपनी बड़ी बड़ी आंखें पूरी खोलकर एडमेंड को वह देखते रहे पास के मैदान में गाय थी जो हर दिन शाम के समय दूध देने के लिए बाड़े में आ जाती थी और फिर रात के समय वापस चले जाती थी, थी। हालांकि गायों ने उसे कुछ न कहा था लेकिन एडमंड को लगता था कि रात में उन्हें ठंड अवश्य लगती होगी बड़ा बूढ़ा भूरे रंग का घोड़ा नेड भी उनके फार्म में रहता था अब उससे काम न लिया जाता था और वह अक्सर बाहर भी न जाता था एडमंड ने नेड को खाने के लिए चीनी दी उनके घर के आसपास और बाड़ू के बीच मुर्गियां रहती थी भूरे रंग की एक बड़ा मुर्गा भी था जो एडमंड को बहुत पसंद था परंतु जब भी एडमंड उसके पास आता था तो बांग मारते हुए मारते हुए वह दूर चला जाता था जब मुर्गा ढलन से नीचे आता था जाता था तो कुछ मुर्गियाँ उसके पीछे चल देती थी अगर एडमंड मुर्गिया वहां दिखाई पड़ती थी तो वह उनका पीछा कर उन्हें फार्म उन्हें वापस फार्म में ले आता था ढलान के नीचे पहाड़ी की तलहटी में विशाल ऊंचे पेड़ों का एक उपवन था उस उपवन में लगे अधिकतर पेड़ बीच के थे गर्मियों के दिनों में भी उन पेड़ों के नीचे बहुत ही सुहावनी ठंडक होती थी पेड़ों के ऊपर कौवे रहते थे पेड़ों की डालों में उन्होंने बड़े बड़े घोसले बनाए रखे थे जब कौवो ने एडमंड को आते देखा तो वह उड़कर अपने घोंसलों से बाहर आ गया वह नीचे उसके पास नहीं आए लेकिन उत्तेजना से वह चीखते रहे कार द्वारा की गई यात्राओं को छोड़ छोड़कर जिनकी गिनती अधिक न थी उपवन उसके घर से सबसे दूर जगत ही, जहां एडमंड कभी न गया था एडमंड चला गया एक दोपहर एडमंड घर से बाहर आया और उसने अपने आप से कहा उसने इस बात को ऊंची आवाज में कहा ताकि जो कोई भी उसकी बात सुनना चाहता था सुन पाता मैं बहुत दूर जा रहा हूं ये जानने के लिए कि उसके सैंडल ठीक से बंधे हुए थे उसने जमीन पर अपने पांव पटके ये निश्चित करने के लिए कि उसकी बाहें ठीक से घूम रही थी उसने अपनी बाहों को हिलाया डुलाया पक्का करने के लिए कि दूर तक चलने के लिए उसकी टांगे अच्छी दशा में थी वो ऊपर नीचे कूदा और दोनों पांव को झटका दिया फिर वह चल पड़ा सबसे पहले वह बत्तखों के पास गया बत्तखें तैर कर उसके निकट आई बत्तखों एडमंड ने कहा मैं दूर जा रहा हूँ बहुत दूर क्वैक बत्तखें बोली क्वैक दूर फिर एडमंड सूअर के बाड़े में गया और मूटी मादा सुअर से कहा मैं दूर जा रहा हूँ बहुत दूर ओइंक सुअर ने आवाज़ निकाली ओइिंग दूर फिर एडमंड बछड़ो बछड़ों के पास आया और उस उनसे कहा मैं दूर जा रहा हूँ बहुत दूर लेकिन बछड़ों ने कुछ न कहा उन्होंने बस अपनी आँखें इतनी बड़ी खोल दी जितनी पहले कभी न खोली थी और एडमेंट को देखने लगे फिर गायों के बाड़े के फाटक के पास आ गया और उनसे बोला मैं दूर जा रहा हूँ बहुत दूर मुँह मो मूँ दूर गायों का कहा बूढ़े घोड़े नैड ने भी गायो की बात दोहराई इन इन दूर फिर एडमंड उस रास्ते पर चल पड़ा जो ओपन की ओर जाता था दो तीन मुर्गियाँ झाड़ियों से बाहर आई एडमंड एक पल के लिए रुक गया और उसने उन मुर्गियों को घर की ओर भगा दिया चक दूर चक दूर चक दूर, चक दूर। मुर्गिया घर जाते जाते बोली एडमंड पहाड़ी की ढलान पर आगे बढ़ता गया उसे उम्मीद थी कि जब वो ओपन पहुंचेगा तो उसके मित्र कौवे उससे बात करेंगे उन्होंने उसे निराश नहीं किया उन्होंने उसे आते देख लिया था वो पेड़ों के नीचे पहुंचा ही था कि अपने घोंसलों से निकलकर कर एक झुंड में उसकी ओर चिल्लाते हुए आए काँव काँव काँव एडमंड ने सिर ऊंचा करके चिल्लाकर कर कौओं से कहा मैं दूर जा रहा हूं, बहुत दूर कौओ ने उसकी बात सुनी और उसे उत्तर दिया काँव काँव काँव दूर काँव दूर पंख फड़फड़ाते हुए वो ऊपर चक्कर लगाते रहे और फिर एक एक करके पेड़ों के अंदर अपने घोंसलों में वापस चले गए एडमंड को ऊपन से जाने की कोई जल्दी न थी वह पेड़ों के आसपास घूमता रहा और कुछ पेड़ों को हाथ से थपथपाता रहा बीच के पेड़ों की छाल सुंदर वो मुलायम थी वह एक छोटे पेड़ के बिल्कुल पास खड़ा हो गया और दोनों बाजू पेड़ के तने इर्द गिर्द लपेटने की कोशिश की उसके हाथ लगभग एक दूसरे को छू गए फिर चलने का समय हो गया अलविदा उसने धीमे से पेड़ों से कहा पेड़ बोले दूर उपन के आगे रास्ता थोड़ी दूर तक नीचे की ओर जा रहा था नीचे जमीन दलदली थी और रास्ते पर घनी हरी घास थी जहां से ट्रैक्टर गया था वहाँ पहियों के गहरे निशान थे एडमंड बाढ़ के साथ साथ चलता रहा और अपने पाँव गीले किए बिना वह दलदल को पार कर गया फिर वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा और उसकी चोटी की ओर आगे बढ़ता गया उसने पहाड़ी की चोटी तो कई बार देखी थी लेकिन वो कभी भी चोटी पर चढ़ा न था लेकिन शीघ्र ही वह चोटी पर चढ़ जाएगा शीघ्र ही वह बहुत दूर चला जाएगा लंबी यात्रा पहाड़ी के ऊपर जाता हुआ रास्ता जो एडमंड ने अपने बेडरूम की खिड़की से कई बार देखा था उसे बहुत लंबा न लगता था लेकिन रास्ता चलता ही जा रहा था चलता ही जा रहा था पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए एडमंड को लगा कि काश कोई उसके साथ होता फिर उसने सोचा कि शायद फार्म के उसके कुछ मित्र उसके साथ थे और उनकी एक लंबी कतार को वो पहाड़ी के ऊपर ले जा रहा था उसने सोचा कि बूढ़ा घोड़ा नेड उसके बिल्कुल पीछे होना चाहिए ताकि अगर वह थक जाए तो नैड पर सवार हो जाए घोड़े के पीछे बहुत सारे कौवे होने चाहिए कौवे शोर तो खूब करेंगे लेकिन जब वो दूर बहुत दूर पहुँच जाएगा तब आगे की जमीन की छानबीन करने के लिए वो कौवों को भेज पाएगा उसने सोचा कि गाय भी उपयोगी होंगी क्योंकि अगर उसे प्यास लगेगी तो वह उनका दूध पी सकेगा और अगर गायों की पीठ पर कुछ मुर्गियां सवार हों तो शायद उनमें से एक मुर्गी अंडा दे दे बछड़े उसे दूध ना दे पाएंगे लेकिन जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएंगे तो उसके लिए पहरेदारी कर सकेंगे वह चार बछड़ों को चारों दिशाओं की ओर सिर करके खड़ा कर देगा और वह उसे बता देंगे कि क्या कोई उसकी ओर आ रहा था वह समझ ना पाया कि मादाशोर क्या कर पाएगी लेकिन फिर भी वह चाहेगा कि वह उसके साथ आ जाए इन तीन के भी साथ हों तो अच्छा होगा क्योंकि वह खूब शोर मचाती थी शुरू में तो एडमंड स्वयं ही उनका शोर सुनकर बहुत डर जाता था अगर उसकी भेंट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होती जिसे वो पसंद न करता था तो वो बत्तखों से उस पर चिल्लाने को कहता था एडमंड ने स्वयं कई बार जोर से बत्तखों की आवाज़ निकाली ऐसा नहीं है कि आवाज़ें सुनने के लिए उस समय वहाँ कोई था लेकिन अपनी आवाज़ सुनकर उसे खुशी महसूस हुई उसे लगा कि उसके सारे मित्र सच में उसके बिल्कुल पीछे ही थे एडमंड को लगा था कि घर में जो उसके मित्र थे उनकी सहायता भी वह ले सकता था अगर कोई शत्रु आ गया तो लाल कोट पहने उसके दस सिपाही का तो बिस्तर में ही सोता था उसके साथ होना चाहिए एडमंड आगे चलता गया चलता गया वह लगातार पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था कि अचानक उसे लगा कि वह चोटी के बहुत करीब था उसके काल्पनिक मित्र जो उसके पीछे आ रहे थे गायब हो गए वो एडमंड था बिल्कुल अकेला और और वो बहुत दूर जा रहा था जोश में उसने अपने हाथ ऊपर उठा दी और पहाड़ी की ओर चोटी की ओर पहाड़ी और चोटी की ओर दौड़ चला एडमंड ने पहाड़ी के नीचे उस नए देश को देखा जिस पर वो अपना अधिकार जता सकता था उसके बाएं ओर गेहूँ के पीले खेत फैले थे जिनकी फसल कटने को तैयार थी उसके दाएँ और पेड़ों की ओट में एक गाँव था और गाँव की चर्च की ऊँची मीनार उसे दिखाई दे रही थी उसके परे जमीन पर उप, जमीन फिर ऊपर की ओर जा रही थी और वहाँ पहाड़ी के ऊपर कुछ था जो दुर्ग जैसा दिखाई दे रहा था सबसे सुंदर थी एक झील जो नीचे ठीक उसके सामने पर बहुत दूर न थी झील के एक तरफ सरकंडे उगे हुए थे और उन सरकंडों के परे पेड़ थे दूसरी तरफ झील का किनारा बहुत ढलान वाला था और वहाँ एक नाव बंदी थी झील में एक अकेला हंस था जो गोल गोल तैर गोल गोल तैर रहा था जबकि सरकंडों में हरे और भूरे रंग की बत्तखें तैर रही थी कीचड़ को अपनी चोचों से कुरेद रही थी यह सारा एडमंड देश था वह इसे गले लगाना चाहता था उसने बहुत दूर तक चलकर इसकी खोज की थी घर से दूर एक रात, अपने नए देश को देखकर इतना उत्साहित था कि वह दौड़कर पहाड़ी से थोड़ा नीचे आ गया नीचे आकर उसे पता चला कि वहां से वह उपन को खेतों को मवेशियों के बाड़े को या फार्म को फार्म में अपने घर को देख ना सकता था वह झटपट भागकर पहाड़ी की चोटी तक आ गया और जिस रास्ते से आया था उस और देखने लगा वहां उसका घर था अपने बेडरूम की खिड़की उसे दिखाई दी और हवा में धीरे धीरे लहराता पीला पर्दा दिखाई दिया फिर उसकी दृष्टि किसी पर पड़ी ये जानी पहचानी आकृति पहाड़ी के ऊपर उसकी ओर आ रही थी ये उसके पिता थे एडमर्ड ने अपने पिता की ओर देखा और इसकी चार्ट से अपना हाथ हिलाया फिर वह नई दुनिया की ओर घूमा और आगे चलने लगा वो उस रास्ते पर चलने लगा जो नीचे झील में उग सरकंडों की ओर जाता था जमीन दलदली थी लेकिन बीच बीच में ऐसे स्थान भी थे जहाँ आसानी से खड़ा हुआ जा सकता था एडमंड ने सरकंडो को उखाड़ना चाहा लेकिन वो बहुत मजबूती से मिट्टी से जुड़े हुए थे लेकिन आखिरकार उसने एक लंबा सा सरकंडा उखाड़ लिया और उसे तलवार की तरह ऊंचा उठा लिया और झील के किनारे किनारे नाव की तरफ चल पड़ा एडमंड ने देखा कि जहाँ नाव बंधी थी वहाँ किनारे पर लकड़ी के तख्तों की मचान सी बनी थी जिस पर चलकर झील के किनारे तक पहुँचा जा सकता था उस मचान पर लेट वो नीचे झुक सकता था और पानी को छू सकता था नाव को हिलाने के लिए वह पानी को छेड़कर कर लहरें पैदा करने लगा एडमंड खड़ा हुआ जिस रस्सी से नाव बंदी थी उसे खींचा और जब नाव निकट आ गई तो कूद कर नाव में बैठ गया नाव में चप्पू थे वह उन्हें उठा सकता था पर चप्पू इतने बड़े थे कि वह उनका उपयोग न कर सकता था जब अंततः पिता उसके पिता उसके पास पहुँच गए तो वह नाव चलाकर झील के बीच में आ गए क्योंकि एडमंड हंस से बातें करना चाह रहा था लेकिन हंस ने नम्रतापूर्वक उनकी ओर दो बार अपना सिर झुकाया और तैर दूर चले गया उन्होंने नाव को फिर से बांध दिया एडमंड झील के किनारे किनारे चलने लगा झील के किनारे पर पड़ी लकड़ी को वह इकट्ठा करने लगा उसके पिता के थैले में एक फ्राइंग पैन और कुछ सॉसेज थे उन्होंने आग जलाई और फिर आग से आग में सॉसेज और बीन्स चेक कर दोनों ने खाई अब तक बहुत अंधेरा हो चुका था और चांद उदय हो चुका था एडमंड को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उसके पिता उसका स्लीपिंग बैग साथ ले आए थे क्योंकि जो आग उन्होंने जलाई थी वह झील से परे पहाड़ी के ऊपर थी एडमंड नीचे की तरफ सो सकता था और झील को देख सकता था पानी के ऊपर धुंध के बादल उठ रहे थे एडमंड को लगा कि धुंध के बादल प्रेतों जैसे थे लेकिन वो मित्रवत थे क्योंकि वह झील से बाहर आ रहे थे जैसे जैसे बादल बड़े हुए उसे लगा कि उनके चेहरे पर चेहरे उन लोगों की तरह थे जिन्हें वो पसंद करता था उसके उन मित्रों जैसे जो उसके बहुत दूर आने के कारण पीछे घर में रह गए थे एडमंड घर लौट आया सुबह जब सूरज की किरणें एडमंड की आंखों पर चमकने लगी तो वह जाग गया मंद मंद चलती हवा झील पर फैली धुंध को उड़ा रही थी हंस उड़ गया था और झील में गोल गोल तैर रहा था एडमंड के पिता कंबल लपेटे एक चट्टान के सारे पीठ टिकाए बैठे थे एडमंड को लगा कि वह शायद सो रहे थे पर जैसे ही वह हिला तो उसके पिता ने आँखें खोली और मुस्कुराए एडमंड अपने स्लीपिंग बैग से बाहर आया अपने सैंडल पहने और आसपास देखने लगा बत्तखे सरकंडों में थी लेकिन हंस पानी से थोड़ा बाहर आया उसने अपने पंख फड़फड़ाए जैसे कि वह उड़कर वहां से जाने वाला था लेकिन वह फिर से पानी में तैरने लगा और एडमंड की ओर जाने लगा और सिर झुकाकर उसे अलविदा करने लगा एडमंड ने देखा कि झील के पास लगे पेड़ों में कौवे थे अगली बार वो उनके पास जाएगा और उनसे बातें करेगा एडमंड के पिता सुस्त लग रहे थे उसने फ्राइंग पैन थैले में रख दिया और अपना स्लीमिंग स्लीपिंग बैग भी साथ में ठूस दिया उसने पहाड़ी की चोटी की ओर संकेत किया और उसके पिता ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की वह मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं एडमंड ने घूम कर हंस कहा सरकंडों के बाहर आती बत्तखों को भी उसने अलविदा कहा फिर उसने पिता की ओर हाथ हिलाया और, और पहाड़ी पर चढ़ने लगा एडमंड सोच रहा था कि जब वो चोटी पर पहुंच जाएगा तो क्या उसका घर वहाँ से वैसा ही दिखेगा जैसा वह था शायद रात में सब कुछ बदल गया हो फार्म मवेशियों का बाड़ा उपवन कौवे बछड़े गाय मादा सुअर घोड़ा और यहाँ तक की बत्तखे सब लुप्त हो गए हों उनके स्थान पर एक बड़ा नगर बन गया हो जहाँ कॉन्क्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें हों पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने के लिए एडमंड उत्सुक उसने आंखें बंद कर ली और अंतिम तीन या चार कदम वो धीरे धीरे चला जब उसे लगा कि वह चोटी पर पहुंच गया था तो उसने कई बार गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली सब कुछ वही था फार्म वैसा ही था हालांकि उसके बेडरूम की खिड़की बंद थी और पीला पर्दा नहीं लहरा रहा था मवेशियों का बड़ा वैसा ही मजबूत था घर के पास खेत में गायें थी और नैड था नैड भी वहीं था वो बहुत दूर न गया था एडमंड ऊपन की ओर दौड़ा उसके दूर जाने के बाद पेड़ों के पत्ते अधिक हरे और चमकदार हो गए थे वह झटपट पेड़ों के बीच आया और सबसे छोटे पेड़ की ओर भागा पेड़ कल से अधिक छोटा लग रहा था वह आसानी से उसके तने को अपनी बाहों में भर सकता था और कौवे कहाँ थे एडमंड समझ गया कि उन्होंने उसे अलग दिशा से आते न देखा था वह भागकर ऊपन से बाहर आ गया और चिल्लाया कौवो कौवो मैं यहाँ हूँ जब कौवो ने उसकी आवाज़ सुनी तो वह अपने घोंसलों से बाहर आ गए और उड़ते हुए नीचे उसकी ओर आए कौवो एडमंड ने चिल्लाकर कहा मैं बहुत दूर गया था काँव दूर वह चीखे जब एडमेंट ऊपर फार्म की ओर जा रहा था कांव कांव करते कौे झुंडों में उसके पीछे आए उनके शोर ने मुर्गियों को उत्तेजित कर दिया और वो भागती हुई मिलने आई चक दूर चक दूर वह शोर कर रही थी एडमंड की ओर अपना सिर उचका था वह बड़ा मुर्गा भी वहां था उसने जोर से बांग दी, बांग दी। क्या एडमंड सच में वापस आ गया था गाय खेत के किनारे पर इकट्ठी हो गई और एडमंड का अभिवादन करने लगी मुँह दूर मुँह दूर पटक के ऊपर झुक गया और प्रसन्नता में अपनी गर्दन उसने सीधी तान दी और सिर को दाएं बाएं पटकने लगा हमेशा की तरह बच्चों ने कुछ न कहा लेकिन वो बाड़े के सामने एक कतार में खड़े हो गए और उसे एक टक देखने लगे और माधाशूर अब वो अकेली न थी उसके पास कम से कम बारह बच्चे थे वो सच में खड़ी हो गई और एडमन पर घुरघुराने के लिए आगे आई उसके बच्चे कीकी हुए उसके पीछे आए और एक अजनबी को देखकर घबरा गए एडमंड ने रुककर उनकी गिनती करनी चाहिए पर वो इतनी तेजी से इधर उधर घूम रहे थे कि गिनती करना असंभव था बत्तखे तालाब के अंदर थी और छटपट उसकी ओर आई मैं दूर गया था बहुत दूर एडमंड ने बत्तखों से कहा को एक दूर वो वापस उस पर चिल्लाई उसका अभिवादन करने के लिए कुछ बत्तखें पानी से बाहर आ गई फिर एक पल के लिए वह प्रवेश द्वार के निकट बने चबूतरे के पास आ गया पहले उसने अपने मित्रों को देखा फिर पहाड़ी को वह जानता था कि उस पहाड़ी के पीछे एक अलग देश था वह शायद अभी भी वहीं था शीघ्र ही वह दोबारा उस देश को देखने जाएगा मैं बहुत दूर गया था घर के भीतर जाने के लिए उसने मुड़ते हुए चिल्लाकर कहा मैं बहुत दूर गया था पर अब मैं लौट आया हूँ समाप्त